गीता तत्वचिंतन यज्ञ ही संसार चक्र की धुरी। २९ भारतीय और वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का मूलभूत अंतर तात्पर्य यह कि तब यह यज्ञ देवताओं और मनुष्यों में संबंध सूत्र का कार्य करता था मानव प्रकृति की इन शक्तियों के प्रति विनत और समर्पित था वह प्रार्थना और विनयपूर्वक इन देवताओं को अपने अनुकूल रखने की चेष्टा करता था इससे संतुलन ठीक बना हुआ था पर आज हम प्रकृति का दर्प पूर्वक शासन करना चाहते हैं विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि वह प्रकृति को चुनौती देने में भी संकोच नहीं करता विज्ञान और योग की प्रवृत्तियों का यही मूलभूत अंतर है योग प्रकृति को माता मानता है और उससे आशीर्वाद पाने की आकांक्षा रखता है वह समर्पण के द्वारा प्रकृति की शक्तियों की अनुकूलता प्राप्त करना चाहता है यह भारतीय अध्यात्म की दृष्टि है जिसे यहाँ पर यज्ञ शब्द के द्वारा अभिहित किया गया है विज्ञान का दृष्टिकोण इससे विपरीत है वह प्रकृति को अपनी दासी भोग्या के रूप में देखता है इसलिए वह बलपूर्वक उस पर शासन करना चाहता है माता तो वात्सल्य से प्रेरित हो अपनी संपदा संतानों को देती है इसलिए अध्यात्म के पथ में प्रेम होता है भावना होती है जीव जगत के संतुलन को बनाए रखने की चेष्टा होती है पर विज्ञान के रास्ते में शुष्क बौद्धिकता होने के कारण निरस्ता होती है संघर्षन होता है और उसमें जीव जगत का संतुलन कायम नहीं रह पाता आज के युग के उदाहरण से यह बात स्पष्ट है महाभारतकालीन समाज भी इसका एक उदाहरण है क्योंकि तब भी हमें भौतिक विज्ञान का चरमोत्कर्ष दिखाई देता है तो जैसा हम पूर्व में कह चुके हैं यज्ञ तब एक सामाजिक कार्य होता था और सब लोग मिलकर प्रकृति की शक्तियों के निमित्त देवताओं के निमित्त उस यज्ञ के माध्यम से अपनी समर्पण वृत्ति को प्रकट करते थे यज्ञ मानव स्थूल और सूक्ष्म को जोड़ने की कड़ी था यह मान्यता थी कि यज्ञ से ये देवता प्रसन्न और पुष्ट होंगे और याजकों को मनचाही वस्तुएं देंगे इसलिए 11वें श्लोक में कहा गया है कि तुम और देवतागण एक दूसरे का पोषण करते हुए परम कल्याण को प्राप्त हो और यज्ञ ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे को तुष्ट कर सकते हैं जैसे विराट यज्ञ चक्र में यदि सूर्य वनस्पति और औषधि से सोमरस खींच पुष्ट होता है तो वह संसार को अपने प्रकाश से ऊर्जा और प्राणबत्ता भी देता है यही नियम सर्वत्र लागू हुआ दिख पड़ता है देव शब्द के अन्य अर्थ देव शब्द के अन्य अर्थ। देव शब्द का एक अर्थ ज्ञानेंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति भी होता है जैसे प्रकृति में हमारे शरीर से बाहर की सूक्ष्म शक्तियों को देव शब्द से अभिहित किया गया उसी प्रकार हमारे शरीर के भीतर की शक्तियों को भी देव कहा गया है चक्षु कर्ण घ्राण रसना और स्पर्श इन पाँचों ज्ञानेन्द्रियों के पीछे एक एक देवता की विद्यमानता मानी गई है तो यदि हम यज्ञ को कर्मेंद्रियों से संपन्न होने वाला कर्म माने तो यज्ञ और देवताओं को क्रमशः कर्म और बुद्धि के रूप में देख सकते हैं यदि मनुष्य कर्म के द्वारा बुद्धि की सेवा करें तो बुद्धि भी अपने ज्ञान अपनी विद्या के द्वारा उसकी सेवा करेगी यही मानो अंध पंगु न्याय हो गया एक कर्म और बुद्धि का समन्वय अंध पंगु न्याय बचपन में एक कहानी में पढ़ा था कि एक गांव में आग लग गई सब तो अपने प्राण बचाकर भाग गए पर दो व्यक्ति नहीं भाग पाए एक अंधा था वह आग की लपटों का अनुभव तो करता था और अपने पैरों से इधर उधर भाग भी रहा था पर आंखें न होने से वह रास्ता नहीं देख पा रहा था इसलिए आग की लपटों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो रहा था दूसरा पंगू था वह बचने का रास्ता तो देख रहा था पर पैर न होने से चल नहीं पा रहा था उसे एक युक्ति सूझी उसने पुकार कर अंधे को अपने पास बुलाया अंधे के पास आने पर उसने कहा सूर्यदास तुम मुझे अपने कंधे पर चढ़ा लो मैं अपनी आँखों से तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तुम अपने पैरों से भाग चलना ऐसा ही हुआ और दोनों बच गए कर्म और बुद्धि का ऐसा ही संयोग करना पड़ेगा कर्म बुद्धि को गति के रूप में पोषण देगा और बुद्धि कर्म को दिशा के रूप में पोषण प्रदान करेगी हमें गति और दिशा दोनों चाहिए यह मानो प्रजा और देवता का परस्पर पोषण करना है इससे प्रजा का भी कल्याण होगा और देवता का भी